नमस्ते दोस्तों स्वागत है केपीजी टेक में आज हम बात करने वाले हैं एक जबरदस्त गेमिंग फोन की जो जल्द ही भारत में लॉन्च होने वाला है इस फोन का नाम है इनफिनिक्स जीटी टी पचास प्रो फाइव जी और ये अप्रैल या मई 2026 में भारत में आ सकता है सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की दोस्तों इस बार इन्फिनिक्स ने डिजाइन में बड़ा बदलाव किया है फोन के पीछे कार्बन फाइबर जैसे टेक्स्चर है और नीचे नियॉन ग्रीन एलईडी लाइट स्ट्रिप्स है जो पंजे के शेप में है ये डिजाइन सच में बाकी सभी फोन से एकदम अलग और जबरदस्त है परफॉरमेंस की बात करें तो इसमें मीडियाटेक टेक 8400 सिटी प्रोसेसर होगा जो 3.25 दशमलव की रफ्तार से चलेगा 12 गीगाबाइट रैम और 512 सौ गीगाबाइट तक स्टोरेज मिलेगी गेमिंग के लिए डेडिकेटेड शोल्डर बटन्स और लिक्विड कूलिंग सिस्टम भी होगा डिस्प्ले में छह आठ इंच का एक डॉट डिस्प्ले मिलेगा जिसमें एक सौ रिफ्रेश रेट है बैटरी में छह हजार की दमदार बैटरी होगी जो पैंतालीस वॉट फास्ट चार्जिंग और तीस वॉट वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करेगी कैमरे में फाइव जीरो एम मेन कैमरा ओ के साथ और वन थ्री सेल्फी कैमरा मिलेगा आईपी अड़सठ वाटर प्रूफ रेटिंग भी होगी कीमत लगभग 29,999 से 35,000 रुपए के बीच रहने की उम्मीद है तो दोस्तों अगर आप एक दमदार गेमिंग फोन ढूंढ रहे हो तो इन्फिनिक्स जी 50 पचास प्रो फाइव जी पर जरूर नजर रखो जैसे ही लॉन्च होगा कि टेक पर पूरी जानकारी देंगे तब तक फॉलो करते रहें धन्यवाद